संवेदनाओं के पंख की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रसिद्ध है प्रेरक कहानी व्यापारी की चार पत्नी शहर में एक अमीर व्यापारी अपनी चार पत्नियों के साथ रहता था वह अपनी चौथी पत्नी को अपनी बाकी पत्नियों से ज्यादा प्यार करता था वह उसे खूबसूरत कपड़े खरीद कर देता और स्वादिष्ट मिठाइया खिलाता वह उसकी बहुत देखभाल करता था वह अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था उसे उस पर बहुत गर्व भी था लेकिन, लेकिन वह उसे अपने मित्रों से, से दूर रखता क्योंकि उसे डर था, था, कि, था कि वो कि उसको छोड़कर किसी दूसरे आदमी के साथ के भाग, भाग न जाए वह अपनी दूसरी, दूसरी पत्नी को भी प्यार करता था दूसरी पत्नी उसकी बहुत देखभाल करती थी और व्यापारी उस पर काफी भरोसा करता था जब भी व्यापारी को कोई परेशानी होती तो वह अपनी दूसरी पत्नी के पास ही जाता था और वो व्यापारी की हमेशा मदद करती थी और उसे बुरे समय से बचाती थी व्यापारी की पहली पत्नी बहुत वफादार साथी थी वह घर की देखभाल करती थी पहली पत्नी ने व्यापारी की धन दौलत और व्यापार को बनाए रखने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी लेकिन व्यापारी अपनी पहली पत्नी को प्यार नहीं करता था ना तो देखता और ना ही उसकी देखभाल करता था लेकिन पहली पत्नी व्यापारी को बहुत प्यार करती थी एक दिन व्यापारी बीमार पड़ गया उसकी बीमारी लंबे समय तक चलती गई और व्यापारी को लगा कि अब वह जल्दी ही मरने वाला है उसने अपने शानदार जीवन के बारे में सोचा और खुद से कहा कि अभी मेरी चार पत्नियां हैं लेकिन मरूंगा अकेला ही कितना अकेला हूँ मैं तब उसने अपनी चौथी पत्नी को पास बुलाया और पूछा कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ महंगे कपड़े और स्वादिष्ट मिठाइया खरीद कर देता हूँ अब जब मैं मरने वाला हूँ तो क्या तुम मेरा साथ दोगी और मेरे साथ चलोगी पत्नी ने कहा बिल्कुल नहीं उसने आगे कुछ नहीं कहा और वहाँ से वहां चली, चली गई। चौथी पत्नी, पत्नी का, का ये जवाब व्यापारी के मन में, में चाकू की तरह चला गया, गया और, और वह उदास, उदास हो गया, गया। अब व्यापारी ने अपनी तीसरी पत्नी को पास बुलाया और कहा मैंने जिंदगी भर तुम्हें बहुत प्यार किया है अब जब मैं मरने वाला हाला तो क्या तुम मेरा साथ दोगी और मेरे साथ चलोगी, चलोगी। तीसरी पत्नी ने जवाब दिया नहीं, नहीं। और, और कहा कि यह जिंदगी बहुत अच्छी है।, है मैं तुम्हारे मरने, मरने के बाद किसी, किसी और से शादी कर लूँगी व्यापारी का दिल डूब गया तब उसने दूसरी पत्नी को बुलाया और उससे पूछा जब भी मैं किसी परेशानी में होता हूँ तो तुम्हें याद करता हूँ और तुम हमेशा मेरी मदद करती हो अब मुझे दोबारा तुम्हारी मदद की जरूरत है जब मैं मर जाऊंगा तो क्या तुम मेरा साथ दोगी और मेरे साथ चलोगी तीसरी पत्नी ने जवाब दिया माफ करना मुझे इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हाँ कब्र में तुम्हें दफनाने तक तुम्हारा साथ जरूर दे सकती हूँ इस उत्तर से तो जैसे व्यापारी पर दुख का बादल ही फट पड़ा तभी एक आवाज आई मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हारे साथ चलूंगी जहां तुम जाओगे तुम्हारे, साथ साथ, साथ, तुम जाओगे, तुम्हारे साथ, साथ साथ चलूंगी व्यापारी ने देखा ये उसकी पहली पत्नी की आवाज थी जो काफी दुबली पतली थी जैसे कि कुपोषण से पीड़ित हो व्यापारी ने कहा मुझे तुम्हारी बहुत देखभाल करनी चाहिए थी जितनी मैं कर सकता था लेकिन मैंने तुम्हारी बिल्कुल देखभाल नहीं की दरअसल हम सभी के जीवन में चार पत्नियां होती हैं, चौथी पत्नी हमारा शरीर होता है हम उसे जितना खिला लें, उसे सुंदर बनाने की जितनी कोशिश कर लें, जितना समय लगा लें, लेकिन मृत्यु प्राप्त होने पर ये शरीर हमें छोड़ देगा तीसरी पत्नी है हमारी संपत्ति जब हम मर जाएंगे तो ये दूसरे के पास चली जाएगी हमारी दूसरी पत्नी है परिवार और मित्र चाहे ये हमारे कितने भी करीब क्यों न हो, कितने ही प्यारी क्यों न हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो हमारी कब्र तक या हमें जलाने तक ही हमारे साथ रहते हैं और हमारी पहली पत्नी है हमारी आत्मा सांसारिक खुशियों के लिए जिसकी हम उपेक्षा कर देते हैं, केवल यही वह चीज है जो हमारा साथ हमेशा देगी जहाँ जहाँ हम जाएंगे हमारे साथ साथ जाएगी इसलिए हमें अभी से इसके साथ अपने संबंधों को विकसित और मजबूत करने चाहिए और इसकी देखभाल करनी चाहिए इसे शुद्ध करना चाहिए तभी हमें अपने आप से प्यार होगा इस जीवन से प्यार होगा और हम एक अच्छा जीवन जी पाएंगे अभी आप सुन रहे थे एक प्रेरक कहानी व्यापारी की चार पत्नी वाचक स्वर भारती परिमल